वसुदेवाया श्री चैचन्या चार्णदास कविराज की विरचित अनुवाद बंगाली और संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीनाथ ऐसी भक्ति वै स्वामी प्रभा के द्वारा मध्य लीला अध्याय उन्नीस श्लोक संख्या एक सौ क्या बोलते फिफ्टी वन इक्यान्ना इक्यान्ना ब्रमांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज भ्रमंड भ्रमित कण भग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज अनुवाद सारे जीव अपने अपने कामों के अनुसार समुच्च ब्रह्मांड में भ्रमण रहे हैं इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों मंदल, को ऐसे करोड़ों भाठक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिससे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के, का अवसर मिलता है कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है तो जब हम करते हैं तो हमारा आश्रय समूह के ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में जल सन तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं करोड़ों तथा अलौो जीव सभी जगह हैं और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह कृष्ण की कृपा ऐसी प्रामाणिक रूप के संपर्क में आता है कृष्ण हर एक के में स्थित है और यदि मन ऐसी कुछ चाहता है कृष्ण तो उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं यदि कोई जीव संयोग या भाग्यवश कृष्ण भ्रम आंदोलन के संपर्क में आता है और इस आंदोलन ऐसी संबंध बनाना चाहता है तो हर एक के में निरा कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं और जो भी जीव भगवत शिपा की कामना करता है क्यों भगवान जीवन की उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण का गुरु गुरु का प्रदर्शन पाता है उसे भीतर ऐसी कृष्ण सहायता लेते हैं और बाहर से गुरु दोनों ही निष्ठान युव किस इस भवबंधन ऐसी मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं कोई कोई किसी तरह इतना कोई किस तरह इतना बन सकता है। इसे हम श्री नारायण जी के जीवन में देख सकते हैं वे अपने पूर्व जन्म में राशि के सूत्र थे जैसे भी वे प्रतिष्ठित में नहीं जन्मे थे किन्तु सौभाग्य वो माता कुछ वैष्णव की सेवा करती थी जब ये वैष्णव चातुर्माच में विश्राम कर रहे थे तब बालक नारद को उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ये वैष्णव दयावश इस बालक को अपना शेषा भोजन दे दिया करते उनकी सेवा करने तथा उनकी आज्ञा का पालन करने से बालक नारद भूमि उन वैष्णव का कृपा पात्र बन गया और वैष्णव की अज्ञात क्षेत्र ऐसी वह धीरे धीरे शुभ भक्त बने रहे अगले जन्म में वह बालक नारदी बना जो वैष्णव में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण रूप सेवैष्णवों के आचार्य थे नारद नारदमुमि के पद चिन्हों पर चलकर यह कृष्ण भावना आंदोलन हर व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके कर, मानवता की सेवा कर रहा है जो कोई भाग्यशाली होता है वह इस आंदोलन से तुरंत जुड़ जाता है तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो है हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण भक्ति होती है कृष्ण भक्ति के लिए कृष्ण के लिए प्रेम होता है और अच्छे भक्तों की संगति में प्रकट कहा गया है इसके सबसे कृष्ण श्रवणा दिवसे करता है हरेकृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है केवल भक्तों की संगति करने से उनके सदुपदेश सुनने से तथा हरि कृष्ण के मात्र से का का सुख प्रेम हो है है इस तरह भक्ति भी होता गुरु कृष्ण भी से भ्रमंड्रमित भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाये भक्ति लता बीज इसका अर्थ स्पष्ट है आप सब समझ सकते ब्रह्मिते। ब्रह्मन ब्रह्मन हैं ब्रह्मंड भ्रमित कौन भाग्यवान जी इस भ्रमण में भ्रमण कहते हैं असंख्य जीव उसमें एक भाग्यशाली हो सकते और भाग्यशाली होने से गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज में उतर भक्ति लता बीज का मतलब वो हृदय में वो प्रेरणा भक्ति करना धारणा मिलती है तो यदि आप इस वचन समझ सकते हैं वो आपका भाग्य है क्योंकि भौतिक संसार में ब्राह्मांड में आदि आधिकांश जीव मनुष्य के रूप धारण नहीं करते एक जीव अभी मेरे आस पास भ्रमण करते माखी के रूप में तो वो भी जीव है और आप सब जीव है लेकिन वो जीव जो अभी उस शरीर में है यही सब वचन समझ नहीं सकते तो क्योंकि सत्संग में है भाग्यशाली है तो एक मनुष्य कैसे इतना भाग्यशाली होते हैं कि गुरु और कृष्ण से वो लता बीज मिलते उते तो कई का, वो कैसे भाग्यवान होते आ, बहुत जीव है मनुष्य के रूप में अभी चले गया <laughs> मैं श्राप नहीं दिया था तो फिर भी चलेगा तो कैसे आ एक व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने में रुचि मिलते और दूसरा व्यक्ति रुचि नहीं लेता ऐसा होता है क्यों सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण दास जीव स्वरूप हई कृष्ण नित्य दास तो एक मनुष्य जीवन में यही सब वचन समझना संभव है परन्तु एक मनुष्य वो बात सुनने से कृष्ण कथा सुनने से उत्साह होते हैं और दूसरा व्यक्ति उत्साही नहीं होते ऐसा होता है क्यों एक भाग्यवान है दूसरा भाग्यवान नहीं है तो इस भाग्य कैसे मिलते हैं। इस प्रकार तो यादि निम्न जीव जाते यदि एक जीव माखी के रूप में सत्संग में उपस्थित होते हैं तो बात जो हो रही है तो नहीं समझते तो फिर भी क्योंकि वो मकी का काम में से कृष्ण कथा कृष्ण नाम आते हैं वो मकी तो कुछ भी नहीं समझते कुछ भी नहीं तो फिर भी वो कृष्ण वो पवित्र शब्द उसके इसकी चेतना में आते हैं और इस प्रकार अज्ञात सुकृति मिलती है सुकृति का मतलब पुण्य अज्ञात का तो नहीं जानते कैसे मालूम हो सकते जो जीव जो मकी का शरीर में तो कैसे मालूम हो सकते कि मैं एक पवित्र कृष्ण नाम सुनता हूं तो समझ नहीं सकते फिर भी वो कृष्ण नाम का प्रभाव पड़ते हैं तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु के आदेश के अनुसार दूसरों को भी उपदेश दिया नाचो गाओ भक्त संगे करो संकेत कृष्ण नाम उपदेशी थार सर्वजन चैतन्य महाप्रभु सबको बताए नाचो गाओ कृष्ण संकीर्तन करो नाम संकीर्तन करो और नाम उपदेश करके सब जीव का उदाहर करो एक बार हरिद ठ ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु से नाम आचार्य पदावी में एक बार हरिद ठ ठाकुर जो मुसलमान के कुल में जन्म लिए थे तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य पद दिया थे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भक्ति प्रचार किया है विशेषकर हरे नाम हर नाम हर नाम एव कम खलाऊ नास्व नाश नाश गति बृहन पुराण का वचन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचार किया है कि हरे नामा हरि ख नाम के बिना हरि के नाम के बिना हरि के नाम के बिना तीन बार बहुत कोई दूसरा उपाय नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है इस कल में परम गति प्राप्त करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार विशेष का हरि नाम करना है और हरिदास ठाकुर जो सबसे नीच जात में जन्म ग्रहण किए हैं उ, उ, उ, उनको हरि नाम पद दिया है तो इस इसमें से चेचा ने महाप्र है कि कृष्ण भक्ति में एक का विचार नहीं होते सामाजिक विचार में उच्च जाति नीच जाति वो सब है भगवान का विचार में ऐसा नहीं है सब जीव है सब भगवान के अंश है तो हरिदास ठाकुर एक बार चैचन्य महाप्रभु से पूछ कि आप जीव सब जीव का उद्धार करने के लिए इस भौतिक संसार में आया है और आप सब मनुष्यों को उपदेश देते हरि नाम करना हरि नाम से सबका उद्धार होगा परंतु मनुष्यों के अलावा मनुष्य आकृति धारण करने वाले के अलावा और बहुत बहुत बहुत जीव है मनुष्य संख्या बहुत कम है और अमानुष्य की संख्या बहुत ज्यादा होते हैं तो हरदश है ठाकुर एक आदर्श वैष्णव थे और इसलिए वे केवल स्वयं की भक्ति प्रगति के बारे में नहीं सोचते वे सब बद्ध जीवों का उधार चाहते हैं इसलिए वे चैचन्य महाप्रभु से पूछे कि वो सब जीव जो अमानव के रूप में है उनका उदार कैसे होगा पशु फी कीट आदि बोले थे ना फहरे जो पशु कीट इत्यादि रूप में है तो नाम नहीं बोल सकते आ, हरी नाम चैचन्य महाप्रभु बोले कि हरी नाम हरिनाम सुने लार उधारे थारिचारे महाभ की ओ हरि नाम सुनने से उनका उधार हो जाएगा आ, तो मक्खी के रूप में कुत्ते के रूप में पशु पशु पक्षी कीट जो भी रूप में यदि किसी जीव हरि नाम सुनते हैं या कृष्ण प्रसाद कहते हैं तो कुछ नहीं जानते कि ये कृष्ण प्रसाद है ये, ये, ये हरि नाम है परंतु उससे अज्ञात सुकृति होती है वे नहीं जानते अज्ञात है फिर भी सुकृति होती है तो सुकृति अलग अलग प्रकार होती है <coughs> सामान्य सुकृति शब्द से हम समझते पुण्य कर्म पुण्यकर्मा भूखियों को खिलाना और रोगियों के लिए हॉस्पिटल बनाना आ, आ, ये सब पुण्य कर्म है उससे क्या मिलते हैं? जो पुण्य कार्मी है वह तो इस जन्म में या अगले जन्म में अवसर मिलते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तो उसको पुण्य कार्म में बोलते सुकृति एक और प्रकार सुकृति होती है सुकृति का मतलब सुख का मतलब अच्छा और कृति जो किया है कार्य तो अच्छा काम करना सारव भाषाओं सरल भाषा में सुकृति तो भोगोन्मुखी सुकृति होती है अर्थात पुण्य पुण्यकार जिससे हम बाद में अवसर मिलेंगे लेंगे भौतिक इंद्रिय सुख भोगना तो पुण्य पुण्यकर्म करने से लोग चाहते स्वर्ग जाना देवलोक जाना और इस दुनिया में अगले जन्म में तो अमीर होना गणित नहीं होना तो ये सब पुण्य पुण्यकर्म का फल है और उसको भोगन मुख भोगुखी स्वीकृति बोलते हैं फिर मोक्षोन्मुखी स्वीकृति होती है लोग जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं वे भी सुकृति करते हैं जो अनुकूल होते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए और इसलिए वे वेदांत श्रवण करते हैं उपानिषादों का अध्ययन करते हैं ध्यान करते हैं तपस्या करते हैं यही सब अनुकूल है मुक्ति प्राप्त करने के लिए और भक्ति उन्मुखी स्वीकृति वो स्वीकृति है जिससे भक्ति हृदय में प्रकट होगी सबके हृदय में भक्ति है इस में इस वचनाथ है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधुन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़ोदय वो कृष्ण प्रेम सब सबका सब जीव का स्वभाव है वो जीव जो मकी का शरीर में है वो वास्तव में कृष्ण के शुद्ध भक्त है परंतु दुष्कृति हो दुष्कर्म करने से पाप कर्म करने से ऐसा शरीर मिल गया है, तो ऐसा पाप माई शरीर में भी यदि कृष्ण नाम सुनते हैं या यदि कुछ प्रसाद खाते हैं तो अज्ञात स्वीकृति में थे भक्ति में ही स्वीकृति क्या है श्रीमद भागवत कथा श्रवण करना कृष्ण नाम कीर्तन करना भगवान विष्णु का स्मरण करना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्तम आत्मनिवेदनम नो मुख्य प्रकार की भक्ति कार्य है जिनमें श्रावण और कीर्तन मुख्य है तो मानुष्य जाति के नीच जातियों में भी यदि कोई व्यक्ति कोई जीव प्रसाद लेते हैं कृष्ण नाम सुनते हैं तो किसी ना किसी प्रकार यदि भक्ति कहते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है शास्त्र में एक कहानी है कि एक मूशिका एक चुहा बहुत भूख लग रहा था और कृष्ण भगवान का मंदिर में एक दिया था जिसमें वो घी था तो वो घी खानदा खेलिया वो छुआ आया था और वो दीप से उसका मुछ तो जल गया और ऐसे बहुत दार लगा के तो ऐसे जंपिंग किया है और ऐसे ही मार गया था तो भगवान के सामने क्योंकि वो जला हुआ तो आरती अर्पण करने जैसे ही था और भगवान के धान गया था ऐसे ही संभव है भगवान की कृपा से अज्ञात सुकृति तो ऐसे मत करो अगर आप ओ घी लगाना आपके मुझ पर डांसिंग करना भगवान के सामने वो भगवान की विशेष कृपा है भगवान की आरती यथा विधि करनी चाहिए उससे सुकृति होती है भक्ति स्वीकृति विशेषकार भकृति भक्ति स्वीकृति हम मिलते हैं यदि हम भक्ति भाव से भक्ति कहते हैं तो भक्ति का मतलब भक्ति भाव है नहीं, नहीं वो भक्ति आ कर्म मिश्रित कामनाएं से भी हो सकते हैं जैसे लोग जो बहुत सारे लोग द्वार कर जाते है न भगवान द्वारकाधीश वहा भगवान द्वारकाधीश का दर्शन मिलते तो सब लोग जो द्वारकाधीश के पास जाते हैं तो द्वारकाधीश भगवान से शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते प्रार्थना करते हैं जिससे उनकी भौतिक स्थिति अच्छी हो जाए तो उसमें भक्ति भी है और भौतिक इच्छा भी है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है इसलिए इस, इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वो कथा जो होती है वो पृथक है सामान्य भागवत कथान से चंदागम में गई तो सामने बार बार भगवत कथा आयोजित होते हैं बड़े बड़े से बड़े बड़े हैं से कथाकार आते तो इस जिस प्रकार में अभी कहता हूं तो उस प्रकार भाई नहीं कहते वो भगवत की कहान्यांग कहते हैं और उससे लोग की पुण्यार्जन होते पुण्य उससे पुण्य मिलते आ, क्योंकि वे भौतिक पुण्य मिलते उस, उसमें भक्ति भी है और काम का अभिलाष दोनों मिश्रित होते हैं, परंतु उससे भक्ति का वास्तविक प्रदान नहीं मिलता है, भक्ति का वास्तविक प्रदान क्या है भक्ति भक्त्याजत भक्तिया भक्ति साधना भक्ति से प्रेम भक्ति मिलते हैं तो वो साधना भक्ति अन्याशिता शून्य होने चाहिए ये सब रूप गोस्वामी की शिक्षा है इस वत्भ्रमण भ्रमित है कौन भाग्यवान जी ये सब रूप शिक्षा का अध्याय चैचान्य चारृत में है तो चैतान्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए और चैतान्य महाप्रभु के उपदेश के अनुसार श्री रूप गोस्वामी अनेक अनेक भक्ति ग्रंथ रचना किया शास्त्र जिनमें मुख्य का साधक भक्ति साधकों के लिए मुख्य भक्ति और साम्रिक सिंधु है जिसमें विषय है शुद्धा भक्ति तो शुद्धा भक्ति क्या है जिस जिस भक्ति आ, उस भक्ति जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं है और मोक्ष की इच्छा भी नहीं है जिसमें केवल वो ही इच्छा है कि कृष्णार्थ है किलो क्षेत्र सब कुछ जो हम कहते हैं तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कहते हैं तो अज्ञात सुकृति करने से अमानव शरीर में और मानव शरीर में भी अज्ञात सुकृति मिलते हैं जैसे uh, कुछ कितने बीस साल के पहले ऐसे भारत का प्रधानमंत्री का नाम था नरसिंह नरसिंह राव और कितने साल के पहले किसी का याद है सत्ताईस साल के पहले और पूरे दुनिया में सब न्यूज पेपर में बार बार नारा का नाम आया था तो सब लोग जो पढ़ते थे नारसिंह राव नारसिंह नारा सिंह भगवान का नाम उच्चारण किया है और ऐसे कितने साल 20 साल के पहल है अमेरिका में वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था और एक कहते का नाम अल गौर था और सभी भक्तों को चाहते थे कि गौर अल गौ प्रेसिडेंट होंगे क्योंकि उससे सब लोग गौर गौर गौर गौर गौ कहेंगे गौर चैतन्य महाप्रभु का नाम है लेकिन नहीं मिला चीटिंग से ही बुश आया था तो ऐसे हरिनाम कहना दूसरा विषय या वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य करने के लिए भी किसी न किसी प्रकार से यदि हम भगवान का नाम लेते उससे सुकृति होते हैं अज्ञात सुकृति थी जो सब लोग जो नारसिंह राव का नाम वो तो सब सब अज्ञात सुकृति में। तो आप सब कल वो प्रोग्राम में थे नाटक अजामयों का नाटक आप सब देखते हैं तो पूर्व काल में भारत की संस्कृति में वो तो सब नवजात शिशुओं को ऐसा नाम देना था नारायणा गोविंदा रुक्ष्मणी द्रौपदी और आज किस प्रकार न डिम्पल <laughs> पिंकी और क्या है वो राहुल भगवान का नाम रखना चाहिए जिससे अजामिल जैसे हम अवसर में लेंगे मृत्यु का समय भगवान का नाम स्मरण करना और जीवन में भी हम बार बार सुनेंगे नारायण नारायण नारायण और माताएं जो बच्चे को पुकारते हैं ए नारायण नारायण तो इस प्रकार दूसरा व्यक्ति को संबोधन करके भी भगवान का नाम हम कीर्तन करते हैं और सुनते है। तो इस प्रकार सुकृति होते हैं ज्ञात या अज्ञात और ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में वो सुकृति भक्ति सुकृति संचित होते हैं जैसे यदि आप आ, अमेरिका जाना चाहते है पूरा फैमिली लेके तो बैंक में पैसा डाउन है और काफी पैसा न होकर आप अमेरिका जा सकेंगे जब तक काफी पैसा नहीं है उस तो तब तक आप नहीं जा सकेंगे तो इस प्रकार जब हृदय में काफी सुकृति है तो मन भक्ति से आकृष्ट हो जाएगा और इसलिए एक व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने से आकृष्ट होंगे होंगे और दूसरा व्यक्ति तो नहीं तो जो इस प्रकार भाग्यवान है भगवान अंतर्यामी है सबके हृदय में है, है। भगवान देखते है कि अभी ये जीव जो अनादिकाल से मेरे से पृथक पृथक रहते हैं आभी प्राय प्रस्तुत है भक्ति करने के लिए तो उस समय भगवान व्यवस्था कहते हैं जिससे वो व्यक्ति सदगुरु के पास आ सकते और गुरु से ऐसा व्यक्ति भक्ति लता बीज में होता है भक्ति भक्ति लता इसका वर्णन होगा इस अध्याय में चैतन्य चैतामृत का अध्याय में कि लता एक प्रकार का वनस्पति है ना? तो इसका खुद का यथेष्ट भाव नहीं है ऊपर जाने के लिए तो आश्रय लेते एक बड़ा वृक्ष पर और इस प्रकार ऊपर जा सकते हैं तो इस प्रकार भक्ति लता जिनके हृदय में भक्ति लता है वो जीव का स्वयं का बाल नहीं है भगवान के पास जाना क्योंकि माया भगवान की शक्ति है बहुत शक्तिशाली है माया दाइवी ही ऐसा गुणमाई मम माया दूरया भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है हमारा स्वयं का प्रयास है हम माया का बंधन से मुक्त नहीं हो सकते मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ही था थे जो मुझ में शरण लेते कृष्ण कहते तो माया से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम सब जो जा रहे हैं तो सुनिए सुनिए हरे कृष्णा आप प्रसाद लेके जाइए उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था तो करो <coughs> प्रसाद लेके जाना है एक सख्त नियम है तो जो कृष्ण के आश्रय में लेते हैं तो भगवान कृष्ण की सहायता से माया से मुक्त हो सकते हैं और कृष्ण का आश्रय कैसे मिलता है कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु का माध्यम से आश्रय लजय कृष्ण तारे नाहे त्याजय जो कृष्ण के प्रति प्रतिनिधि सदगुरु के आश्रय में आते हैं भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति को त्याग नहीं करते अर्थात भगवान कृष्ण वो व्यक्ति की रक्षा करते हैं तो भक्तिलता बीज है वो प्रेरणा वो इच्छा भक्ति करना किस प्रकार भक्ति भक्ति केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो वो भक्ति लता बीज कैसे फुस्ट होते हैं कैसे ऊपर जाते हैं उसका वर्णन होगा इस अध्याय में उस वो भक्ति लता को जाल देना चाहिए वो जल क्या है श्रवण कीर्तन भक्ति करना तो ये सब विषय बहुत विस्तार है अभी मैं कैसे एक जीव कृष्ण की कृपा से गुरु में उतरे उसके बारे में बोला कृष्णा की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से कृष्ण को मिलता है ये भक्ति का रहस्य है हरे कृष्णा और जानकारी के लिए आप नियमित रूप से यहाँ आये और श्रील प्रभा की सभी पुस्तकें अपना घर पर फाट खिचिए और इस प्रकार आपकी भक्ति भक्तिलता की वृद्धि हो जाएगी हरे कृष्ण गुरुवार बताया कि महिमा है सब लोग मेरे नाम भगवान के हाथ से ऐसे वृद्धि है की, अगर कई बार ऐसी महिमा को सुनने के बाद ऐसा ठीक तो है मुझे और फिर आप हैं ऐसा और ऐसे व्यक्ति की क्या सुखी हो क्या नहीं सुना चो क्या बताए ऐसे नाम की महिमा के बारे में सुनते हैं बार बार नाम की महिमा में सुनते लेकिन विश्वास नहीं करते और नहीं नहीं जो बार बार सुनते ही तो विश्वास करते है क्योंकि क्यों बार बार आएंगे सुनने के लिए केवल विश्वासी लोग आते है जो विश्वास नहीं करते ही तो एक बार आते हैं और आए ये सब बकवास क्या है मैं सिनेमा आ जाता हूँ ऐसे ही सोचते बार बार सुनने से ही विश्वास बढ़ेगा में पाप करते हैं। तो ये यही नाम तत्व की चर्चा है तो नाम के बल से यदि हम पाप करेंगे वो नाम अपराध होते और उससे वो नाम की कृपा हम नहीं मिलेगी यदि हम सोचते कि नाम कहने से हम भगवान की कृपा मिलते इससे में पाप करूंगा उसके बाद हरे कृष्ण कहूंगा और उससे मैं पाप से मुक्त होंगे तो ऐसे सोचना बड़ा पाप है ऐसा नहीं चलेगा हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते लेकिन वो लंबी चर्चा है अभी नहीं राज्य से हिता फुझ